कि मन में लगा मानो संसार का सब दुख वे अपने प्राणों में अनुभव कर रही है मैं प्रायः बीच बीच में दक्षिणेश्वर लक्ष्मी दीदी के यहाँ जाती थी लक्ष्मी दीदी प्राय ही मुझसे चुपके से कहती माँ से कह कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी ये जो मेरी भाई की लड़कियाँ मेरी सेवा शुश्रूषा कर लिया है ये लोग किसी भक्त का यहाँ आना पसंद नहीं करती जहाँ भक्त नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकती माँ से कह मैं वृंदावन चली जाऊँगी तुझे भी अपने साथ ले जाऊँगी मैंने माँ से ये सारी बातें कही माँ ने कहा देखो बहू भक्त देखने से ही लक्ष्मी एकदम से पागल हो जाती है इसीलिए दोनों लड़कियाँ भक्तों के आने पर परेशान हो जाती हैं उनका दोस्त नहीं है बेटी लक्ष्मी से कहना मैं एक दिन जाऊँगी और तुम्हें उसके साथ कहीं नहीं जाना होगा यदि वह रास्ते में भी किसी भक्त को देख ले तो सात दिन वहीं रुक जाएगी उसकी रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ किसी को रहना पड़ता है वह वृंदावन में रहना चाहती है वहाँ बंदरों का जैसा उपद्रव है वह क्या वहाँ रह पाएगी मैंने सारी बातें लक्ष्मी दीदी को बताई मैंने और भी कहा तुम्हारी जो अवस्था है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 एक दिन एक स्त्री कंबल बेचने आई नलनी दीदी कंबल का दाम तय कर रही थी कंबल वाली उसकी कीमत एक रुपये चार आना मांग रही थी नलनी दीदी उसे एक रुपये में देने के लिए कह रही थी माँ ने दूर से इसे सुनकर नलनी दीदी को पुकार कर कहा तुम उसके साथ किस लिए इतना मोल भाव कर रही हो उसने कहा मैं कंबल का दाम इतना कह रही हूँ वह इतना बता रही है माँ तुरंत थोड़ी असंतुष्ट होकर कहने लगी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 कंबल अथवा साड़ी की बात तो मैंने एक दिन भी माँ से नहीं कही थी पर माँ इतनी खबर रखती है हम लोगों की माँ सचमुच की माँ है यह बात उन्होंने कितनी ही बार समझा दी है स्थूल देह त्यागने के बाद मेरी माँ अब और अधिक करुणा का वितरण कर रही है माँ को अब जो लोग पुकार रहे हैं अंतर्यामिनी उनके पास प्रकट हो उनकी सारी झंझटें मिटा देती हैं पहले माँ के पास जाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होती थी अब मन प्राण उड़ेल उड़ेलने पर एक जगह बैठकर ही माँ को पाया जा सकता है जो माँ की संतान है वो अगर विपत्ति में उन्हें न भी पुकारे तो भी वे स्वयं आकर उनकी रक्षा करती हैं ऐसी कितनी ही घटनाएँ सुनने में आई हैं।